नारद ठीक कहते हैं ठीक कहते हैं, तो सतु की आत्मा कर हमें कौन मारता है देव के गर्भ से ये भगवान ही आने वाले कोई संदेह नहीं इसमें तो ये इस सोच करके विशेष विनिर्गम कंसो जदुन मत्वासुरानिति देव क्या गर्भ संभूतम विष्णु प्रति देव की च निगृह निगरि गृह जातमोहन पुत्र तेरजन शखया मातर पितर भ्रातृन सर्वासूजस्तः घ्रंथि तृको लुभा राजा न प्रायशो तो कंस ने मन में निश्चय किया आज कि अब तो इन सब सबका सबसे सावधान रहना ये आठवां घर भी बैरी होगा सोने के तो सारे के सारे मेरे बैरी बैरी बैठे मैं तो मतलब बैरियों के बीच में बैठ गया ये घर वाले सब बैरी और गोकुल वाले सब बैरी तो कहा भी जाओ और और देवकी को और वसुदेव को अभी जेल में डाल दो हथकड़ी पहना दो हाथों में बेड़ी भी बाहर भाग लगा तो हथकड़ी बेड़ी से जकर कर करके उनको में डाल दिया फिर बोली उग्रसेन जो है बात है तो क्या हुआ है वो है तो उन्हीं में ना इसको भी कैद में डालो चीजा डायर लिखते हैं उग्रसेन को भी कैद में डाल दिया फिर कहा जितने यादव बड़े बड़े हैं सबको बताओ तो लोग भागने लगे बेचारे देखें कि अब प्राण प्राप्त किसी तरह से इस प्रकार से उसने सबको जेल में डाल दिया और जो जो उनके पुत्र होते गए वो सबको मारता तो अजमा ये कहा कि भाई भगवान जो हैं ये अजन्मा हैं पर इसके मन में आया कि ये वो जन्म लेना वाला मानता था भगवान का मथुर जानता था तो इसलिए सोचा कहीं बालक रूप में विष्णु भगवान ये तो कहीं जन्म ले बैठे तो मार डालेंगे इसलिए जन्म होते ही मारो तो सबको ये मारने लगा सुखदेव जी महाराज की नीति बताते हैं जो लोग स्वार्थी होते हैं स्वार्थी राजा लुब्धा लोग ही वे लोग न तो माँ बाप देखते हैं और न भाई बंधु देखते हैं और न, न, न सजा संबंधी देखते हैं और न अपने हितैषी मित्र देखते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने में किसी का भी विफूर करने में वो हिखिसते नहीं मातरम पितरन भ्रातृ सर्वाश था घंति हिसित्रुब्धा राजा न प्राय शोभोगी प्राय और इस पृथ्वी में ये देखा जाता है कि जान लोह पैदा हो गया मन में और जहां केवल अपने ही प्राणों के लिए चिंता रही हम बचे और भोगे और सारे मर जाएं मर जाएं क्या है इस प्रकार की वृत्ति मन में पैदा हो। जब होती है तब ये लोग ही राजा जो हैं ये माता पिता भाई बंधु घर के बाहर के सगे संबंधी किसी की भी हत्या करने में नहीं हिचकते तो आत्मान में संजातम जानन प्राप विष्णु नहतम महासुर युभ्य जानता था ये कंस की पहले में काल ये अशो था और भगवान विष्णु ने उसको मारा था ये हृनाक्ष का पुत्र था कालवे तो इससे उसने अब सारे यदुवंशियों के साथ ही बैर बांध लिए उग्रसेन उग्रसेनम पितरम् प्रतरण यदु स्वयं निगृह बोझे महाबलः महाबला उसने बड़ा बलवान था तो उसने यदुभोज और अंधक वंश के जो अधिनायक थे रेखा उग्र सैन इनको बिकैद में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया सूर्यसेन देश का खषम राजा बन गया इस प्रकार कौशनिंग तमाम हलचल मचा दी तो, तो पहला अध्याय समाप्त हुआ है दे लै जिसे जल्दी जल्दी करेंगे पंडित जी ने कहा आज क्यों करोगे तो पहला अध्याय समाप्त हुआ दूसरा प्रारंभ होता है सुखदेव जी कहते हैं प्रलंब बकचारूरतनाव महाशन मुस्टिकाष्ट्रिवधकूत नृषि अन्सुरभपालन भौनायुत यदूला कदम चक्रे बलीनाध संशय कंसे सुबह तो था दूसरे ये जरासंध का जलासंधक रहा तो जो मगध के राजा थे इनकी बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी और जब ये पूरे कर्म पर उदय आए कंस तब वो जैसा आदमी होता है वैसी उसके पास मंडली जुट जाती है आकर के अब तब तो इसके जो कर्म थे कुछ राक्षसी और कुछ मानुषी थे अब इसलिए बिल्कुल राक्षस याद आ गया मैं काल ने मीठा मत राक्षस हूं यधुवंश में तो मैंने ऐसे जन्म ले लिया कि सारे यधुवंशी मेरे बहरी हैं तब उसमें राक्षसपन पूरा प्रकट हो गया तो राक्षसीपन के प्रकट होते ही ये प्रलंबा शुर, बका बकासुर चाणुवर तनावर तगासुर, मुस्टिकासुर अरिष्टास विविध पूतना केसी और धेनुकासुर और ये बानासुर भोमासुर जितने दवित्य और दवित राजा थे ये सब के सब इसके पास आए बोले हम तुम्हारी सहायता करेंगे हम सब तुम्हारे सहायक विजस्व करो कौन अपने लोगों के सामने बोलने वाला है तो असुर का एक बड़ा समुदाय संगठन हो गया वहां पर तमाम असुर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हुए इन्होंने क्या किया ये तय कर लिया निश्चय कर लिया जितने अधिवंशी हैं इन सबको खत्म कर दिया गया, इनकी स्त्रियों को भी मार डाला गया, तो इन्होंने यदुवंशियों का नाश करना यदुनाम कदनम चक्रे इन्होंने यदुवंशियों का नाश करना प्रारंभ किया तो लोग बड़े दुखी हुए थे पीड़िता निर्विषु गुरु पंचाल पंचाल कीतयान शालवान विदर्भान निष्नान विदेहान कोशलान तो कहते हैं कि ये सारे यदुवंशी थर्रा गए सारा यदुकुल कांप गया कंस के अत्याचार से और ये सोचा कि अगर किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा तो लोग भागने लगे भाग करके कोई कुरूदेश में गए कोई पंजाब में गए कोई कहकह कह में शाल विदर्भ निषद मिथिला इत्यादि देशों में जा जा करके और यदोन्सी लोग बसने लगे भागे वहां से अब इसके राज्य में तो बचाव है नहीं दुष्ट के राज्य में सिवा भागने की और क्या उपाय बल अपने पास है सारा बल उसके पास तो कंस महाबलवान और महाक्रूर और फिर तमाम उसके सहायक सलाहकार मिल गए राक्षस अत्यंत क्रूर ऋषि मुनि ब्राह्मण का कहीं सम्मान रहा नहीं तो बस ये अत्याचार की पराकाष्ठा होने लगी तो सब लोग भाग गए कुछ लोग चापलूस रहे उन्होंने देखा कि हाँ हाँ यहाँ मिलाओ तो रहो तो ऐसे लोग एक एक मुरुन धारण जाकर पूरी उपते कुछ लोग ऐसे जो वो ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार उसकी हम हाँ यहाँ मिलाकर कि तो चलो भाई देखा जाएगा जो कुछ होगा सो कहा भाग के जाए तो उसके मन के अनुसार कब काम करते हुए कुछ जाति के लोग वहां रह ली गए अब कौन ने क्या किया कि तो एक एक करके देव के छह बालक मारा ये, ये कथा कई पुराणों में आती है अभी देवी भागवत में भी आई है कि ये ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे मरीची उस मरीची के छह पुत्र रहे तो ब्रह्मा जी की किसी बात को लेकर एक बार ही हंस पड़े तो ये समझने के बाद है भला दूसरे की किसी दोष की बात को देख करके कोई हंसता है ना तो उसको बहुत खराब मालूम होता है तो ब्रह्मा जी के मन में तो क्रोध नहीं था पर ब्रह्मा जी ने ये शिक्षा देने के लिए कि कोई आदमी किसी की दिल्ली न उड़ावे हंसे नहीं किसी का जी न दुखावे इसलिए उन्होंने साथ दे दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम लोग असुर हो जाओ राक्षस हो जाओ जो साथ दे दिया तो बड़े घबराए ये तो ब्रह्मा जी के चरणों में गए बोले महाराज कैसे बचाओ भूल हो गई। तो भूल होने पर भी जो भूल मान लेता उसके लिए रास्ता निकल जाता है देर सवेरे तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले भाई जो हो गया सु तो हो गया अब अब तो बैजस्वत मनमंत्र के अट्ठाईसवें चित्रयुग चु, चु, में जब द्वापर आवेगा उस समय भगवान कृष्ण अवतीर्ण होंगे तो उनका जूठा भोजन उनका उच्छिष्ट खा करके और तुम साफ से मुक्त हो यह वरदान इसके बाद वो जो छह बालक थे वो असुर होकर के हिरण्याक्ष के पैदा हुए हृण्याक्ष को लड़के काल लेनीमी के यहां पैदा हुए काल के छह पुत्र हुए पर इनका पूर्व संस्कार था मरीची पुत्र रहे न? तो मरीची के घर में होते थे भगवान की उपासना तो ये बड़े प्रबल संस्कार थे वो तो भाग्यवश उन्होंने इस प्रकार सात प्राप्त कर लिया पर संस्कार अच्छे थे इसलिए अच्छे संस्कारों में रहना बड़ा अच्छा मैं मालूम कब काम दे तो अच्छे संस्कारों के कारण से ये हिरण्याक्ष के कुल में पैदा होकर के भी और ये भगवान की उपासना करते तो हिरण्य तो हिरण्य इर्न्य कश्यु को हिरणाक्ष को बहुत लगा कि हमारे बच्चे और हमारे बैरू की उपासना कर तो इन्होंने साथ दिया कि, कि तुमको तो तुम्हारा बाप ही मारेगा तुम बाप के घर में रहकर के बाप का विध करते हो तुम्हें तुम्हारा बाप ही मारेगा कि सात फिर वो देवासुरों के संग्राम में काल मारा गया और ये काल के जो पुत्र थे ये सब सारे सुतल रूप में गए और वहां वे वहीं पर रहे तो ब्रह्मा जी के दो शाप रहे दो वरदान हुए कि तो एक तो ये असुर रूप में इनको इसके इनका बाप मारेगा उनका इनका होगा भगवान का उच्चिष्ट खाने से तो ये फिर भगवान के भक्त रहे तो भगवान के मंगल विधान से ये देवकी के गर्भ में आए जिससे भगवान का संपर्क प्राप्त हो जाए और फिर आगे जाके भगवान को प्राप्त हो जाए ये भगवान ने पूर्व संस्कारों को लेकर कृपा की तो वो जो है ये देव जी के छह बालक हुए इन छह बालों का कल उद्वार आवश्यक था तो काल ने ही रहा कंस बाप उनका इसलिए कंस के हाथों ये छह मारे गए उस सात तो सत्य तो करने के और इसीलिए नारद जी ने ये योजना की इन मरीची पुतल का उद्धार करना है तो कहीं कंस को पहले ही भगवान ने मार दिया है तो ये तो नहीं मरेंगे इस बात के हाथ से फिर मालूम यह नया बाप कहा पैदा हुआ और कहीं ये इसकी मुक्ति हो गई तो मुश्किल होगी तो नारद जी ने यह सब योजना बनाई कि जिससे कंस इनको मार डाले कंस के हाथों ये मारे गए एक हुआ जब क्या देव की जी याद कथा है दशम में देव की जी रोई छह बेटों के लिए बहुत पीछे तो भगवान सुतल लोक में जाकर के उनको लाए उनको लाते ही देव की जी के स्तनों में स्नेह बस दूर आ गए उन्होंने भगवान का जो उत्सिष्ट स्तन था उसका दूध पिया ये उत्सिष्ट भोजन किया उससे उन छों का उद्धार हो गया तो ये इन छह बालकों को कौशनी मास्क